गीता तत्व चिंतन सधर्म की भूमिका स्वधर्म तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ हिंदुओं ने जीवन की उपलब्धियों के आधार को चार पुरुषार्थों में बाँटा है ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ वह है जिसके लिए पुरुष प्रयत्न करता है इसका तात्पर्य यह है कि ये चारों पुरुषार्थ उसी को मिलते हैं जो प्रयत्नशील और उद्यमी है उद्यम विहीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपलब्धि का अधिकारी नहीं बनता यह पुरुषार्थवाद लोगों के उस कटाक्ष का प्रतिवाद करता है जो कहते हैं कि हिंदू धर्म पलायनवादी और अकर्मण्यता का साधक है हिंदू धर्म तो यही सिखाता है कि बिना उद्यम और कर्मठता के न अर्थ मिलता है न काम न धर्म न मोक्ष जीवन में इन चारों पुरुषार्थों की आवश्यकता है हम अर्थ और काम की प्रवृत्तियों को नकारते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं केवल इतना ही कहते हैं कि अर्थ और काम की धाराएं अपने आप में बड़ी उत्श्रृंखल और उद्दाम होती है इनको बिना किसी और के बहने देने से यह मनुष्यता का विनाश करती है नदी की धारा यदि उश्रृंखल और उद्दाम हो जाए तो कई गांवों में बाढ़ ला लोगों के विनाश का कारण होती है पर इसी को यदि नहरें बनाकर श्रीनियंत्रित कर, कर दें तो लोगों के अन्न जल का साधन बन उन्हें प्राण दान देती है ठीक ऐसे ही अर्थ और काम की ये धाराएँ हैं यदि अनियंत्रित है तो तनाव पैदा करती है और मनुष्य को पशु बना देती है आज पश्चिमी समाज इसी तनाव से आक्रांत है वहाँ के लोग टेंशन तनाव और इरस्ट्रेशन हताशा के शिकार हैं उन्हें नींद नहीं आती नींद के लिए ट्रैंकुललाइजर्स नींद की गोली की जरूरत होती है उनके पास पैसे का अभाव नहीं भौतिक साधनों की कमी नहीं पर यह पैसा और ये भौतिक साधन उनकी मानसिक अशांति को कम करने की बजाय बढ़ाते ही अधिक है यह एक भीषण रोग है जिसे महाभारत में तृष्णा के नाम से पुकारा गया है तृष्णा का उपभोग कभी तृष्णा को शांत नहीं कर सकता बल्कि उससे तृष्णा और तीब्र हो जाती है राजा जयाति का उदाहरण प्रसिद्ध है जब वह अपने छोटे लड़के का यौवन लेकर भी अपने आप को तृप्त न कर पाया तब बरबस उसके मुख से शब्द फूट पड़े न जा तो काम काम उपभोगे साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेन भूय एवावर्धते यृथिव्या ब्रीहव हिरण्य पशु स्त्रिय एक न पर्याप्त तस्मा तृष्णा पर जैसे आग को बुझाने के लिए यदि कोई उसमें घी डाले तो आग बुझने के बदले और तेज हो जाती है वैसे ही कामनाओं को शांत करने के उद्देश्य से यदि कोई उनका उपभोग करे तो वे शांत होने की बजाय और भी तीव्र हो जाती है संसार में जितना भी अनाज स्वर्ण माणिक्य पशुधन और स्त्रियां हैं ये सब के सब मिलकर एक व्यक्ति की तृष्णा को भी शांत नहीं कर सकते इसलिए तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए इतना कहकर जी एक और महत्वपूर्ण बात कहता है या दुस्त्यजा दुर्मति भी ही। या न जिरयत जिरयत योशो प्राणांतिको रोग ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम जो अविवेकियों के लिए दुस्त्यज है अर्थात जिसका त्याग करना अविवेकियों के लिए कठिन है जो भोगने वाले के जीर्ण हो जाने पर भी जीर्ण नहीं होता ऐसा जो तृष्णा नामक प्राण होने वाला रोग है उस तृष्णा के त्याग में ही सुख है अर्थ और काम पर धर्म का अंकुश हो अर्थ और काम की अनिर्ब प्रवृत्तियां इस तृष्णा को जन्म देती हैं और उसका पोषण कर उसे तीव्र बनाती हैं। याति ने तृष्णा को रोग कहा ऐसा रोग जो प्राणों को हर ले इसमें संशय नहीं कि अर्थ और काम की प्रवृत्तियां जीवन के लिए अनिवार्य है पर इनका अतिरिक्त जीवन के लिए विनाशकारी होता है जल प्राणपद और जीवन के लिए अनिवार्य है इसमें भला कौन संशय कर सकता है पर जब वह बाढ़ का रूप धारण कर ले तो वह विनाशकारी हो जाता है इसी प्रकार अर्थ और काम की प्रवृत्तियों का अतिरिक्त मानवता को सोख लेता है और समाज के लिए प्रणयनकारी हो जाता है इनके नियंत्रण की आवश्यकता है यह नियंत्रण धर्म के अंकुश द्वारा साधित होता है यह धर्म तीसरा पुरुषार्थ है धर्म के द्वारा अनुशासित काम भगवान की ही विभूति माना गया है जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं धर्माद विरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरसभा हे भरत कुलश्रेष्ठ मैं जीवों में वह काम हूँ जो धर्म का अविरोधी है